बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 21 विचार की बोतल और निर्विचार की मछली भाग एक. प्यारे ओशो रिको ने एक बार अपने गुरु नानसेन से कहा कि बोतल वाली मछली की समस्या क्या है कृपा कर मुझे समझा दे उसने कहा अगर कोई आदमी बोतल के भीतर मछली का एक बच्चा रख दे और बोतल के मुंह के द्वारा उसे भोजन देता रहे तो मछली बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाएगी कि बोतल के भीतर उसके बढ़ने की और जगह न रहेगी उस हालत में वह आदमी उस मछली को किस तरह बाहर निकाले की मछली भी ना मरे और बोतल भी ना टूटे रीको नानसिन चिल्लाया और जोर से उसने हाथों की ताली बजाई हाँ गुरुदेव रीको चौंक कर बोला देखो नानसिन ने कहा मछली बाहर निकल आई प्यारे ओषो इस झीन पहेली को हमें भी समझाने की कृपा करे जीवन की बड़ी से बड़ी पहेली यही कि जो कभी हुआ ही नहीं है वो हो गया लगता है तुम कभी सोए नहीं और तुम रोज सो गए लगते हो तुम कभी मरे नहीं हर जीवन में तुम मरे हुए लगते हो तुम कभी जन्मे नहीं फिर भी कितनी बार तुमने जन्म लिया तुम क्षण भर को भी भटके नहीं और अनंत जन्मों से तुम भटके हुए जीवन की बड़ी से बड़ी पहेली यही है कि जो कभी नहीं हुआ वो हो गया लगता है हिंदुओं ने इस राज को बड़ी गहराई से पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये पूरा खेल एक बड़ी गहरी मजाक अगर परमात्मा कहीं है तो उसकी हंसी रुकती ही ना होगी वो हंसता ही चला जा रहा होगा क्योंकि कितनी गहरी मजाक हो गई है बुद्ध पुरुष जो भी पा लेते हैं वो उन्होंने सदा से पाया ही हुआ था बुद्ध को हुआ ज्ञान पूछा किसी ने क्या मिला तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं जो मिला ही हुआ था उसकी स्मृति आ गई जिसे कभी खोया ही नहीं था उसे पहचान लिया। जैसे खजाना तुम लेकर चलते हो और रास्ते पर भीख मांग रहे हो और जैसे कोई तुम्हें चौंकाते और याद दिला दे कि तुम और भीख मांगते हो पागल हो गया तुम सम्राट हो और तुम्हें याद आ जाए परमात्मा सिर्फ याद आ जाने की बात है परमात्मा कहीं और नहीं तुम्हारा होना ही परमात्मा है तुम परमात्मा हो और इससे ज्यादा पहेली की बात क्या होगी कि परमात्मा परमात्मा को ही खोजने निकल गया हो फिर अगर परमात्मा न मिलता हो तो आश्चर्य क्या है तुम्हें कभी भी न मिलेगा क्योंकि तुम वही हो यह ऐसे ही है जैसे मैंने सुना थे कि एक आत्मी आंख खोज रहा था घर में अंधेरा था इसलिए निश्चित ही दिया लेके खोज रहा था आंख की बड़ी जरूरत थी दिया लेके आंख खोज रहा था पड़ोसी हंसने लगा उसने कहा तू पागल है क्योंकि तो आंख तू हाथ में लिए है अब खोजने की जरूरत क्या है इस दिए से तो जितनी आग पैदा करनी हो हो जाए तब उसे याद आए कई बार तुम्हें भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती कि तुम चश्मा लगाए चश्मा खोज रहे हो चश्मे से ही नहीं तो तुम खोजोगे ही कैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लिखने पढ़ने वाले लोग किलर मास्टर लेखक कलम को कान पर खोस लेते हैं फिर खोजने लगते हैं अब जो कान पर ही खुशी हो वो खोजने से ना मिलेगी कथा है मुल्ला नसरुद्दीन के संबंध में कि भागा जा रहा था बाजार से अपने गदे पर बड़ी तेजी में था बाजार में लोगों ने भी पूछा कि नसरुद्दीन इतनी जल्दी कहां चले जा रहे हैं उसने कभी मत रोको लौट के बताऊंगा लौट के जब आया तो लोगों ने पूछा इतनी जल्दी क्या थी उसने कहा कि मुझे दूसरे गांव जाना है। और मैं अपने गधे को खोजने जा रहा था फिर मुझे गांव के बाहर जाकर याद आई कि मैं गधे पर बैठा हुआ हूं नसरुद्दीन ने कहा खैर मैं तो ना समझूं लेकिन मूर्खो तुम्हें तो बताना था और मैं तो गधे पर बैठा था इसलिए मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था और मेरी नजरें आगे लगी थी लेकिन तुम्हें तो गधा दिखाई पड़ रहा था बाजार के लोगों ने कहा कि हमें तुमने मौका ही कहां दिया हमने पूछा भी था कि नसरुद्दीन कहां जा रहे हो नसरुद्दीन ने कहा उस वक्त में जल्दी में था यह अनुभव तुम्हारे जीवन में भी कभी ना कभी घटा होगा घटा हो तो इसे समझना आसान हो जाए। जब तुम कोई चीज खोजते हो जो तुम्हारे पास इसका अर्थ हुआ कि चेतना में यह संभावना है विस्मरण की विस्मरण संसार है स्मरण मोक्ष है। तुम जिसे खोज रहे हो उसे अगर तुमने सच में ही खो दिया तो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता स्वभाव को खोया नहीं जा सकता ज्यादा से ज्यादा भूला जा सकता है यह संपदा कुछ ऐसी नहीं है कि तुम इसे छोड़ दो भूल जाओ चोरी चली जाए यह संपदा तुम ही हो जैसे आग अपनी गर्मी नहीं खो सकती ऐसे तुम अपने चैतन्य को नहीं खो सकते हो जैसे पानी अपनी शीतलता नहीं खोता ऐसे ही तुम अपने सच्चिदानंद को नहीं खो सकते हो पर यह हो गया यह अनहोनी गटी कि तुम भूल गए हो और इतने दिनों से भूले हो इतनी परतें हो गई हैं भूल के बीच में कि जब तक तुम उनको न तोड़ डालो इस मति का झरना वापस नहीं मिल सकता मुल्ला नसरुद्दीन से उसका मकान मालिक कह रहा है एक नसरुद्दीन रुपए तुमने उधार लिए थे क्या बिल्कुल भूल गए आज छह महीने होने आ गए वापसी का कोई नाम नहीं नसरुद्दीन ने कहा बड़े मिया थोड़ा समय तो दो निश्चित ही भूल जाऊंगा मैंने याद दिलाए चले जाते हो भूलने ही नहीं देते थोड़ा समय दो थोड़ा समय चाहिए भुलाने के लिए कुछ और नहीं सिर्फ थोड़ा समय चाहिए रेत राख जम जाती रास्ते की धूल तुम्हारे चित्त पे बैठ जाती समय धूल इकट्ठी कर देता फिर भूल जाना कुछ कठिन नहीं है सिर्फ समय का अंतराल स्मृतियों को इकट्ठी कर देता है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि तुम्हारी स्मृतियां जगत के संबंध में जितनी गहन हो जाती उतनी ही तुम्हारी अपनी विस्मृति गहरी हो जाती तुम्हें जानने में तुमने जो जो जान लिया है वही बाधा है तुम्हारे आत्मज्ञान में तुमने जो जो जान लिया है वही बाधा है और तुम इतना जानते हो कि उस जानने की परत बन गई और उससे आत्मज्ञान तक पहुंचना मुश्किल होता है इसलिए ज्ञानियों ने कहा है अज्ञान तो छोड़ो ही ज्ञान को भी छोड़ोगे तभी आत्मज्ञान होगा जब तक तुम्हारी जानकारी ना मिट जाए जब तक तुम सब न भूल जाओ जो तुमने सीख लिया है जब तक अनलर्निंग ना हो जाए व्यर्थ की सांसारिक की बाहर की तब तक आत्मस्मृति ना आएगी तब तक सुरति न जगेगी तुम्हें खाली होना पड़े खाली होने का इतना ही अर्थ है कि बीच में तुमने जो जो सीख लिया है समय के अंतराल में उसे तुम हटा दो और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कल कल निनाद करता हुआ झरना बहरा वो झरना ही परमात्मा है तुम उसे कहीं और खोज रहे हो और कहीं भी तुम उसे ना पा सकोगे क्योंकि वो तुम्हारे भीतर छिपा बैठ तुम उसे घर के बाहर खोज रहे हो वो घर के भीतर विश्राम कर रहा है यही जीवन की पहेली है इस पहली को ध्यान में रखें तो फिर ये छोटी सी जेन कथा समझ में आ जाएगी जेन कथा के कई पहलू हैं कई तल हैं सभी धार्मिक कथाओं के कई पहलू और कई तल होते हैं कथाएं है एक कीमती तकनीक है जो बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं कहा जा सकता वो छोटी सी कथा में कहा जा सकता है क्योंकि कथा में चित्र उभराते शब्द नहीं रह जाते चित्र बन जाते जब मैं इस कहानी को पढ़ूं तो तुम चित्र को बनाने की कोशिश करना ताकि तुम इसे देख भी सको सुन ही ना सको क्योंकि देख सकोगे तो ही इसका राज पकड़ में आएगा और कहानी की खूबी यही है कि वो देखी जा सकती है सोचना जरूरी नहीं उसका दर्शन किया जा सकता सत्य और कहानी में यही एक जोड़ है सत्य भी सोचा नहीं जा सकता देखा जा सकता है कहानी को भी सोचने की जरूरत नहीं उसे तुम देख सकते हो वो पिक्चोरियल है चित्र उभर आता है और जब चित्र उभरता है तब तुम जो देख पाते हो जो तुम समझ पाते हो वह अकेले शब्द से ना समझ पाओगे मैं कहूं कि सुबह बहुत सुंदर है और तुमने कभी सुबह ना देखी हो तो तुम शब्द तो सुनोगे लेकिन कोई चित्र न उभरेगा और ये शब्द क्या कहेंगे सुबह के संबंध में कि सुबह बहुत सुंदर है ये शब्द बड़े फीके जिसने सुबह देखी वो अनंत आयामी सुबह का होना वो ताजगी वो हवा वृक्ष फूलों की गंध पक्षियों के गीत सूरज का उगना अंधेरे का टूट जाना आकाश का नए जीवन से भर जाना सब तरफ पुलक जीवन की सब तरफ आहोभाव आनंद उसको कैसे कहें सुबह सुंदर है इतना कहने से क्या पता चलता है लेकिन जिसने सुबह देखी और जो चित्र पैदा करने की कला नहीं भूल गया है सुबह सुंदर है यह सुनते से ही शब्द तो खो जाएंगे सुबह उभर आएगी सब तरफ वृक्ष हरियाली सुबह की ताजी हवा सौंधी गंध जमीन की पक्षियों के गीत सुबह का उठता हुआ नाद, सूरज का उगना उसका फेंक देना प्रकाश के जाल को सारी पृथ्वी पर यह सब उसे दिखाई पड़ जाए चित्र बहुआयामी शब्द एक आयामी शब्द वन डायमेंशनल जीवन मल्टी डायमेंशनल है इसीलिए जब तक तुम किसी चीज को देख ना लो तब तक उसकी ठीक झलक तुम्हारे भीतर नहीं आती यही कारण है बुद्ध ने जीसस ने जेन सूफी गुरुओं ने बड़ी से बड़ी बातें छोटी छोटी कहानियों में कही क्योंकि कहानी चित्र बन जाती और अगर तुम जानते हो चित्र को देखने की कलम तो तुम कहानी को जी सकते हो समझना जरूरी नहीं और जी के जो समझ आएगी जो स्वाद आएगा वो बात ही अलग है इस कहानी को जीने की कोशिश करो भूल जाओ क्षण भर को यह जगह भूल जाओ क्षण भर को तुम्हारा ना, ले चलो अपने को वहां जहां रिको अपने गुरु नानसेन के पास बैठा है नानसेन एक सदगुरु है एक बुद्ध पुरुष है पृथ्वी पर थोड़े से ही ऐसे लोग हुए हैं जिनमें नानसेन की गिनती की जा सकती बहुत अनूठा आदमी है रिको अपने गुरु के पास बैठा रीको ने अपने गुरु से कहा बोतल वाली मछली की समस्या क्या है कृपा कर मुझे समझा दीजिए। यह एक पुरानी पहेली है जैन गुरुओं की ध्यान के लिए जैन गुरु पहेली देते हैं मंत्र नहीं देते यह फर्क है जैन गुरु ध्यान करने के लिए पहेली देते हैं और पहेली ऐसी है जो हल ना हो सके क्योंकि जैन गुरु कहते हैं जो पहेली हल हो जाए वो ध्यान नहीं बन सकती उसे तो तुम्हारी बुद्धि ही निपटा देगी उसको तुम हल कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी ऐसी पहली जो हल ना हो पाए जिसको हल करने में तुम्हारी बुद्धि थक जाए जिसको हल करने में तुम्हारा अहंकार गिर जाए जिसको तुम हल करो और करो और करो फिर भी ना कर पाओ और हर बार दीवार से टकरा जाओ कहीं से दरवाजा ना मिले और तुम इतने पीड़ित हो जाओ कि तुम चीख उठो और कहो कि यह हल ना होगा ये मेरी बुद्धि की क्षमता के बाहर है जहां तुम्हारी बुद्धि थक जाए और गिर जाए और चिल्लाने लगे कि ये मेरे सीमा के बाहर है, वहीं द्वार खुलता है क्योंकि बुद्धि जिसको हल कर लेती है उसमें और गहरे जाने की जगह समाप्त हो जाती है। जिसको बुद्धि हल नहीं करती वहीं हृदय पुकारा जाता है। जिसको बुद्धि हल करती वहीं तुम्हारे पूरे प्राण संलग्न होते हैं जब बुद्धि हल नहीं कर पाती तब तुम पूरे के पूरे जुट जाते हो अकेली बुद्धि से नहीं जुटते जिसको बुद्धि हल कर लेती उसे तुम निपटा देते हो वो बौद्धिक समस्या हल हो गई लेकिन पूरे प्राणों को चुनौती नहीं मिलती जेन पहेली साधारण पहेली नहीं है, साधारण पहेली हल हो जाती थोड़ा सोचो थोड़ा विचारो थोड़ा इस कोने उस कोने से मेहनत करो साधारण पहली हल हो जाती यह पहली ऐसी है कि जो हल हो ही नहीं सकती यह पहली एप्सर्ड यह बेबूझ अगर यह हल हो जाए तो ध्यान कैसे करोगे ध्यान का मतलब ही है जहां बुद्धि ना रह जाए मंत्र तो ध्यान नहीं बन सकता क्योंकि मंत्र को बुद्धि ही दोहराती पुनरुक्ति तो बुद्धि से होती इसलिए सभी मंत्रों से बुद्धि की शक्ति बढ़ती ध्यान की नहीं बुद्धि मजबूत होती नष्ट नहीं होती तुम्हारा सोच विचार प्रगाढ़ हो जाए तीखा हो जाए तर्कयुक्त हो जाए मंत्र तुम्हारी बुद्धि को धार दे देंगे लेकिन तुम्हारी बुद्धि को मिटाएंगे ना और जब तक तुम्हारी बुद्धि ना मिटे जब तक तुम अबोध न हो जाओ बच्चे की भांति तब तक इस जगत का रहस्य नहीं खोलेगा यह जगत अपना रहस्य उनके सामने खोलता है जो निर्दोष और बुद्धि कभी निर्दोष नहीं बुद्धि चालाक, वो निर्दोष हो ही नहीं सकती वह सदा सोच विचार में लगी सब सोच विचार चालाकी है सब सोच विचार के पीछे संदेह आस्था है और सब सोच विचार के पीछे तुम अपने को अस्तित्व से ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध करने में लगे हो एक संघर्ष है सोच विचार में जैसे कि तुम जबरदस्ती ताला तोड़ देना चाहते हो प्रकृति के रहस्य का बुद्धि एक हथौड़े की तरह लेकिन जितना तुम यह हथौड़ा पीटोगे उतना ही ताला खुलना मुश्किल हो जाए फिर शायद चाबी भी लगनी मुश्किल हो जाए चाबी भी मिल जाए तो न लगे क्योंकि तुमने हथोड़े हाँ से इतना पीट दिया ताले को इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत विचार करने वाले लोग जब ध्यान करने पर सुख भी होते हैं तो ध्यान नहीं लगता चाबी भी हाथ में हो तो ताला नहीं खुलता क्योंकि ताले को इस बुरी तरह पीटा है इसलिए बहुत विचारक को ध्यान बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान का अर्थ साफ समझ लेना ध्यान का अर्थ है जहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अस्मिता तुम्हारा सब थक गया जहां तुम्हारी चालना की कामना आएगी और जहां तुम्हें हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि ये मेरे बस के बाहर है जहां तुम विवश हेल्पलेस असहाय हो गए और जहां तुम असहाय हुए वहीं सब द्वार खुल जाते जब तक तुम समझते हो कि मैं खुद ही काफी हूं तब तक परमात्मा नहीं दौड़ता तुमने छोटी सी बच्चों की कहानी पढ़ी होगी वो कहानी धर्म की दृष्टि से बिल्कुल उल्टी ही लगती धार्मिक सभी छोटे बच्चों की किताबों में वो कहानी है कि गाड़ीवान पार कर रहा है एक रास्ते को और एक नाले में उसकी गाड़ी उलझ गई चाक फंस गए तो वो बैठ के प्रार्थना करने लगा लेकिन भगवान की कोई सहायता ना आई तो पास से निकलते एक फकीर ने कहा ये प्रार्थना काम ना करेगी आओ चाक में छुटो तो मैं भी चुटता हूं दोनों चाक में जुटे गाड़ी नदी के बाहर आ गई फकीर ने कहा कि अब हमारी प्रार्थना काम की लेकिन उस गाड़ीवान ने कहा ये क्या प्रार्थना हुई हमने खुद ही गाड़ी निकाली फकीर ने कहा जब तुम पूरी ताकत लगाते हो गाड़ी निकालने तभी परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना सुनता है यह साधारणता दिखने वाली कहानी धार्मिक मालूम पड़ती है लेकिन है नहीं क्योंकि परमात्मा की शक्ति तुम्हें तभी उपलब्ध होती जब तुम सब भांति असहाय होकर गिर पड़ते हो नहीं कि तुम आलस में पड़े होते हो तुम अपनी पूरी ताकत लगाते हो लेकिन पूरी ताकत लगाने से परमात्मा की सहायता नहीं मिलती पूरी ताकत के चुक जाने से मिलती तुम अपनी पूरी ताकत लगाते हो फिर भी नहीं हल होता तुम थक जाते हो तुम कहते हो अब मुझसे ना होगा तुम्हारा अपने पर विश्वास उठ जाता है इसे थोड़ा समझ लेना जब तक तुम्हें अपने अहंकार पर विश्वास है तब तक तुम्हारी प्रार्थना सच हो ही नहीं सकती तब तक तुम कह रहे हो कि मैं कर लूंगा प्रार्थना भी तुम ही कर रहे हो और प्रार्थना सच कैसी होगी जहां तुम हो प्रार्थना वहीं शुरू होती जहां तुम नहीं हो जहां तुम असहाय बच्चे की भांति चिल्लाते हो और जहां तुम रोते हो और जहां तुम गिल गिराते हो और तुम कहते हो मेरे किए कुछ पूछना होगा अब तुझे कुछ करना हो तो कर इतने गहरी असहाय अवस्था में ही तुम्हारा अहंकार बिखरता है टूटता है विसर्जित होता है तुम पहली दफा खुलते हो और जैसे ही तुम खुलते हो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध हो जाती ये पुरानी जेन पहेली पहली सदियों से चलती रही है जितना पुराना जैन है उतनी पुरानी कहानी कहानी यह है और जैन गुरु अपने शिष्यों को देते रहे कि बोतल में मछली बंद कर दी गई भोजन दिया गया बोतल तो उतनी ही रही मछली बड़ी होती गई आखिर समय आ गया कि मछली इतनी बड़ी हो गई कि बोतल में एक रत्ती जगह ना रही अब मछली मरेगी अगर बाहर ना निकाली जाए क्योंकि अब जगह नहीं बची और ध्यान रहे जहां बढ़ती बंद हो जाती वहीं मौत हो जाती जब तक बढ़ने को जगह होती तब तक जीवन होता है जब तक तुम बढ़ते हो तभी तक जीवन होता है जीवन बाढ़ का ही नाम है और जिस दिन तुम्हारे पास बढ़ने को कोई जगह आयाम नहीं बचता सब जगह भर जाती उसी दिन तुम मर जाते तो तुम ध्यान रखना जिस दिन से तुमने बढ़ना बंद कर दिया उसी दिन तुम मर चुके हो तुम्हारी बोतल चुप गई भला तुम अभी कब्र में ना दफनाए गए हो यह दूसरी बात है लोग मरते हैं और काफी समय लगता है कब्र तक दफनाने में मरने में और कब्र तक दफनाने में अक्सर 30-40 साल का फर्क होता है लेकिन मरने की भीतरी घटना उसी दिन घट जाती जिस दिन तुम बढ़ते नहीं बढ़ने का अर्थ है जिस दिन तुम्हारा नया जन्म होना बंद हो जाता उसी दिन तुम मर गए मौत पूरी हो गई अब तुम व्यर्थ हो अब तुम हो या नहीं हो क्या फर्क है कल और आज में कुछ बढ़ती हुई अगर बढ़ती हुई तो तुम जीवित थे और अगर बढ़ती नहीं हुई तो तुम कल ही मर गए आज तक आने का उपाय कहां है तुम अगर कल ही मर जाते तो क्या हर्ज होता है अगर तुम आज तक बढ़े नहीं ये 24 घंटों ने तुम्हें बढ़ाया नहीं तो कल तक कली मर जाने में हर्च क्या था फर्क क्या था तुम सोचो किस दिन तुम्हारी बढ़ती रुक गई उस दिन के बाद तुम जिए नहीं उस दिन बोतल समाप्त हो गई तुम उसमें मरे हुए सड़ रहे हो जो व्यक्ति रोज जन्मता है वही जीता है जीने की कला उसे ही आती जो प्रतिपल नया जन्म ले लेता है उसकी बोतल आकाश जैसी बड़ी वो कभी नहीं चुकती उसका खाली आकाश सदा शेष रहता वो बढ़ता ही जाता वो बढ़ता ही जाता सभी बोतलें चुक जाती सिर्फ आकाश नहीं चुनता इसलिए आकाश से छोटा जिसने आयाम चुना है वह किसी ना किसी दिन मर जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा से कम लक्ष्य मत चुनना उससे कम चुना तो तुमने कोई ना कोई छोटी बोतल चुन ली कितनी ही बड़ी हो आज नहीं कल बंद हो जाएगी परमात्मा को ही चुनना क्योंकि वही अनंत है असीम है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है असीमता का नाम है निराकारता का नाम है महाकाश का नाम है उसको ही चुनना था कि तुम सदा ही बढ़ते रहो जन्मते ही रहो और अनंत रहे यह जन्म की प्रक्रिया तुम्हारी नदी बहती ही रहे बहती ही रहे परमात्मा में ही नदी सदा बह सकती ये बोतल की कथा है को पूछता है अपने गुरु से ये पुरानी कहानी मैंने सुनी है इसका राज मुझे समझा दे ये समस्या क्या है कि बोतल में मछली बंद है फिर इतनी बड़ी हो गई कि अब निकल नहीं सकती ना भीतर बढ़ सकती है कठिनाई इससे खड़ी हो गई कि बोतल को भी तोड़ने नहीं देते कहते हो बोतल भी कीमती तो बोतल को तोड़ना नहीं मछली को निकालना है कहीं से रास्ता दिखता नहीं रास्ता तो साफ है अगर बुद्धि से पूछो तो क्या रास्ता है बुद्धि के पास विकल्प दो है पहला रास्ता तो यह है कि बोतल तोड़ दो मछली को बचाना हो तो दूसरा रास्ता यह कि बोतल बचाना हो तो मछली को मर जाने दो बुद्धि के विकल्प साफ हैं बड़े ऊपरी और जेन कहता है यह भी कोई रास्ता हुआ बोतल टूट गई ये कोई रास्ता हुआ कि मछली मर गई ये कोई रास्ता हुआ कुछ ऐसी तरकीब खोजो कि ना बोतल टूटे ना मछली मरे बस बुद्धि मुश्किल में पड़ जाती बुद्धि को दो विपरीत में से एक को चुनना सदा आसान है लेकिन अगर दोनों विपरीत एक साथ बचाने हो तो बुद्धि मुश्किल में पड़ जाती यही इस कथा का गहरा राज बुद्धि कहती है या तो मछली या बोतल इधर आर बुद्धि कहती या तो यह या वह दोनों नहीं होंगे बुद्धि कहती दोनों हाथ लड्डू नहीं खाए जा सकते और यही बुद्धि और ध्यान का भेद ध्यान कहता है कोई कारण नहीं बोतल भी बच सकती है मछली भी बच सकती है और दोनों हाथ लड्डू खाया जा सकता ध्यान का यही रहस्य कि लड्डू तुम खा भी सकते हो बचा भी सकते हो बुद्धि कहती लड्डू खाओगे तो बचेगा नहीं बचाना हो तो खा नहीं सकते इसलिए बुद्धि को ध्यान बिल्कुल समझ में नहीं आता ध्यान बेबूझ क्योंकि ध्यान कहता है विपरीत एक साथ हो सकते लड्डू खा भी सकते हो बचा भी सकते हो और ध्यान कहता है अंधे हो तुम इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा विपरीत एक साथ घटी रहे जिस क्षण तुम मरते हो उसी क्षण तुम जी भी रहे हो जिस क्षण तुम जीते हो उसी क्षण तुम मर भी रहे हो जीवन और मृत्यु दो घटनाएं नहीं हैं एक ही गाड़ी के दो चाक है और एक साथ घट रही है। तुम जवान हुए तो तुमने कभी ख्याल किया कि तुम्हारे भीतर का बच्चा मरता गया अन्यथा तुम जवान कैसे होते है? तुमने एक तरफा देख रहे हो कि जवानी हो रही तुम ये नहीं देख रहे कि बचपन मर रहा है हर पल बचपन मर रहा है हर पल जवानी पैदा हो रही है इसलिए तो तुम जवान हुए फिर तुम बूढ़े हो गए तो बुढ़ापा पैदा हो रहा है और जवानी मर रही है अतीत मर रहा है भविष्य जन्म रहा है और दोनों के मध्य में तुम दोनों तुम्हें संभाले दोनों के बीच तुम सेतु की भांति हो दोनों किनारे तुम्हारे लेकिन बुद्धि ने समझा रखा है कि जन्म हुआ सत्तर साल पहले अब मौत हो रही दोनों अलग लेकिन कभी तुमने सोचा कि अगर दोनों अलग हो तो हो कैसे सकते हैं अगर दोनों इतने अलग हो तो तुम दोनों के बीच में यात्रा कैसे कर सकते हो तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुंच जाते हो तो जन्म और मृत्यु भीतर जुड़े होने चाहिए सेतु होना चाहिए अन्यथा तुम पहुंचोगे कैसे जीवन मृत्यु तक पहुंचेगा कैसे तुम जाओगे कैसे वहां तक तुम नीचे से ऊपर तक आ गए हो चढ़ के क्योंकि सीढ़ियां बीच में जुड़ी तुम अपने घर से यहां तक आ गए हो क्योंकि रास्ता बीच में जुड़ा है तुम जन्म से मौत तक पहुंच जाते हो तो जन्म मृत्यु कहीं भीतर जुड़े होने चाहिए भिन्न भिन्न नहीं हो सकते अभिन्न होने चाहिए जन्म मृत्यु एक ही चीज के दो छोर होने चाहिए घटी रहा है अस्तित्व में विपरीत सांसदांत घट रहे हैं जीवन और मृत्यु सांसदांत घट रही प्रेम और घृणा सांसान्त घट रही विवाह और तलाक सांसांत घट रहा लेकिन बुद्धि तोड़ के देखती है। बुद्धि एक हिस्से को देखती दूसरे की तरफ आंख बंद कर लेती बुद्धि के देखने का ढंग अधूरा है वो आधे को देखती आधे को ही देख सकती पूरे को चूक जाती इसलिए जिसको भी पूरा देखना हो उसे बुद्धि के पार जाना पड़े पूछा जी ने न यह समस्या क्या है समस्या यही है कि क्या विपरीत सांस सांथ हो सकते हैं या हमें चुनाव करना ही पड़ेगा यही समस्या है इस मछली और बोतल की अक्सर गुरु के पास आ जाते हैं वापस लौट के वो कहते हैं कि तो बात ही फिजूल है मूढ़तापूर्ण है बोतल तोड़नी पड़ेगी और अगर बोतल बहुत कीमती है तो मछली को मरना हो कोई रास्ता नहीं बुद्धि के पास विपरीत के बीच से जाने वाला रास्ता है ही नहीं क्योंकि बुद्धि गणित को मान के चलती है गणित विपरीत को स्वीकार नहीं करता गणित का नियम ही यही है कि यदि रात है तो दिन नहीं हो सकता दिन है तो रात नहीं हो सकती अगर तुम अमीर हो तो साथ ही गरीब कैसे हो सकते हो लेकिन हम जानते हैं तुम भी जानते हो कि अमीर गरीब हो सकता है और तुम इससे उल्टा भी जानते हो कि गरीब भी अमीर हो सकता है हमने बुद्ध जैसे भिखारी को भी देखा उससे बड़े अमीर को तुम कहां खोजोगे उसको देख के सम्राट ठीके पर जाए उसको देख के सम्राट झेंप जाए बुद्ध बैठे थे काशी के बाहर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे काशी का सम्राट आत्महत्या करने अपने रथ पर गांव के बाहर निकला था घबरा गया था मैल धन समस्याएं उलझने रास्ता नहीं सोचता था आत्महत्या का सोच लिया था सम्राट फांसी पर लटके ही रहते तुम्हें उनकी फांसी नहीं दिखती तुम उसे सिंहासन समझते हो क्योंकि तुम इतने दूर हो कि तुम्हें वहां से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सम्राटों से पूछो कि सिंहासन फांसी बन जाता यह जा रहा था जंगल की तरफ पहाड़ की तरफ जहां से गिर के आत्महत्या कर ले सांझ का वक्त सूरज डूबता है और आंख किरणें बुद्ध के ऊपर पड़ रही और अचानक इस दुख संताप से ग्र सम्राट की आंखें वृक्ष के नीचे बैठे इस बुद्ध पर पड़ी एक क्षण मोहित हो गया एक क्षण भूल ही गया कि आत्महत्या करने निकला सारथी से कहा रुख कौन आदमी है आदमी नहीं मालूम पड़ता जैसे वृक्ष का देवता हो ऐसी सुंदर काया मैंने देखी नहीं और भिखारी मालूम पड़ता है भिक्षा पात्र पास में रखा है वस्त्र जीर्णसीण है फटे पुराने लेकिन भीतर से जो झांक रहा है वो वो बड़ा महिमापूर्ण रुक, इस आदमी को शायद जिंदगी का राज मिल गया जिसको मैं गंवाने जा रहा हूं जिंदगी को लगता है इस आदमी ने उस जिन की में कुछ पा लिया यह इतना तृप्त ये इतना आनंद विभोर जैसे कहीं जाने को नहीं है कुछ पाने को नहीं है जैसे इसकी कोई चाह नहीं, कोई वासना नहीं जैसे ये पहुंच गया मंजिल पर ये कौन है सम्राट उतर के नीचे आया और उसने बुद्ध से कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं मैं काशी का सम्राट हूं लेकिन मुस्लिन भिखारी आप दूसरा न पाएंगे और तुमने मुसीबत कर दी तुम बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ते हो तुम बिल्कुल भिखारी हो भिक्षा पात्र रखा है वस्त्र तुम्हारे जीवनसीन है थेगड़े लगे हैं और तुम मैं देखता हूं तुम्हारे चेहरे पर यह डूबता हुआ सूरज जो किरण डाल रहा है तुम ऐसी महिमा से मंडित मालूम पड़ते हो क्या है राज जिंदगी बुद्ध ने आंखें खोली और कहा तू जैसा है ऐसा कभी मैं भी था और जैसा मैं हूं ऐसा तू भी कभी हो सकता है बुद्ध भी कभी सम्राट थे और इतने ही दीन थे और बुद्ध से कह रहे हैं कि तू कितना ही दीन हो जैसा सम्राट में आज हो गया हूं तू भी हो सकता है मैं अनुभव से कह रहा हूं बुद्ध कहते हैं क्योंकि जहां से तू गुजर रहा है मैं भी गुजरा हूं वे अंधेरी रातें मैंने भी देखी जब आत्महत्या का भाव पकड़ता है खुद को मिटा लेना चाहते हैं जब सब अंधकारपूर्ण दिखता है सिवाए चिंता के जीवन में कुछ नहीं दिखाई पड़ता कोई फूल नहीं खिलते सब कांटे ही कांटे छिपते मैंने भी चिंता जानी गहन पीड़ा जानी जिंदगी मैं अगर देखो तो यहां बिखारी मिल जाते हैं जो सम्राट है। लेकिन गणित से पूछो तो गणित कहेगा जब रात है तब रात है जब दिन है तब दिन है गरीब गरीब है अमीर अमीर है गणित साफ है और गणित चीजों को दो हिस्सों में बांट देता है और जिंदगी बड़ी पहेली जैसी वो जिंदगी को इकट्ठा सब वहां जुड़ा है इसलिए यहां जिन्होंने खोया उन्होंने पा लिया और यहां जिन्होंने बचाया उन्होंने खो दिया वो जो जीसस कहते हैं निकोदहमत से नेकोडेमस जो बचाएगा जिंदगी को वो खो देगा जो खो देगा वो बचा देगा वो जीसस यही कह रहे हैं मछली और बोतल की कथा का राज नेकोडेमस से कह रहे हैं राज क्या है राज इतना है कि बुद्धि कहती है एक को बचाया जा सकता है एक को छोड़ना ही होगा विपरीत एक साथ नहीं बच सकते ये बुद्धि की निष्पत्ति है और जिंदगी विपरीत से बनी है इसलिए जो बुद्धि की मान के चलेगा वो जिंदगी को गंवा देगा और अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि जिंदगी विपरीत पोलर अपोजिट से बनी है तो तुम बुद्धि को छोड़ने को राजी हो जाओगे क्योंकि जिंदगी महामूल्य बुद्धि का मूल्य क्या है एक छोटा सा सोरगोल है तुम्हारे भीतर पूछा ने गुरु नानसेन से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 उस हालत में वह आदमी उस मछली को किस तरह बाहर निकाले कि मछली भी ना मरे और बोतल भी ना टूटे यह तो कहानी यह कहानी सुनते ही नानसेन ने जोर से आवाज दी रिको वो चिल्लाया रिको के मस्तिष्क से कहानी तो छिटक गई होगी इस आवाज को सुनकर क्योंकि ये इतनी आकस्मिक थी ध्यान रहे आकस्मिक ही तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुद्धि से बाहर ले जाता है अचानक क्योंकि बुद्धि कोई तारतम्य नहीं बना पाती अगर कभी तुम कार से चल रहे हो और अचानक देखते हो कि दुर्घटना होने के करीब बस एक्सीडेंट हुआ, हुआ हुआ उस क्षण बुद्धि तार छोड़ देती उस क्षण तुम देखते रह जाते हो सोचने का कोई उपाय नहीं होता जहाँ तुम पाते हो कुछ आकस्मिक है वहां सोचने का उपाय नहीं होता और जहाँ तुम पाते हो कुछ व्यवस्थित आकस्मिक नहीं कार्य में बंधा है वहां सोचने का उपाय होता है क्योंकि सोचने के लिए समय चाहिए सोचना बिना समय के नहीं हो सकता सोचने के लिए जगह चाहिए बिना जगह के सोचना नहीं हो सकता और सोचने के लिए अतीत से तारतम्य चाहिए परंपरा चाहिए सिलसिला चाहिए अगर सिलसिला ना हो तो सोचना नहीं हो सकता इस गुरु ने क्या किया इसने कहानी नहीं समझाई कहानी के संबंध में कुछ बोला ही नहीं अचानक कहानी सुन के बड़ी बेबूझ बात मालूम पड़ती क्योंकि कहानी सुन के कहानी के संबंध में कुछ कहता रिको से समझता सोचता इसने जोर से चिल्लाया रिको जैसे घर में अचानक आग लग गई हो कहानी व्यर्थ अभी कहानी का वक्त नहीं कि जैसे गुरु अचानक मर रहा हो उसकी सांस रुक गई हो कि हृदय का दौरा पड़ा हो कि जैसे कुछ ऐसा घट रहा है कि अभी कहानी की बात बंद कर उसने जोर से चिल्लाया रिको नान चिल्लाया और जोर से उसने हाथों की ताली बजाई न केवल चिल्लाया, बल्कि दोनों हाथ से जोर से ताली भी बजाई चौंका दिया होगा उसने ताली बजा दो अचानक तो वृक्ष पर झपकी मारता पक्षी चौंक जाता है ऐसे ही कहानी में डूबी इसकी बुद्धि चौंकी होगी आवाज दी रिको और इसने कभी सोचा नहीं था कहानी के बाद आवाज दी जाएगी सोचा होता तब तो कोई अड़चन ना थी